आज 31 अक्टूबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तृथ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले करीब दो माह से तैतृ उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और उसी अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाना वही हमारा आज का कार्य है तो तीन जो वल्लियाँ हैं उसकी प्रथम वल्ली का अध्ययन पूर्ण हो चुका था और हम द्वितीय वल्ली यानी ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं ब्रह्मानंद वल्ली ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण निर्धारित करती है। यहाँ पर जो उनके विशेषण दिए गए हैं, एक्चुअली विशेषण नहीं है लक्षण है दोनों में फर्क है जब हम परमेश्वर को इंगित करते हैं परमेश्वर की ओर उंगली उठाते हैं परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं और संसार की किसी अन्य वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो दोनों में बड़ा भेद है संसार में सजातीय वस्तुएं बहुत मिल जाएंगी अगर हम आपको कहें कुर्सी उठा के लाने का तो आप पूछोगे कौन सी कुर्सी उठाना है तो पता है कि वो काले रंग की वो जो सबसे बड़ी वाली है जो बीच में रखी है उसको उठाना है इस तरीके से हम उसके विशेषण बताते हैं जो बीच में रखी है जो बड़ी है जो काले रंग की है ये उसके विशेषण होते हैं और जिस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो विशेष्य कही जाती है तो जब सजातीय वस्तुओं से हम किसी वस्तु को अलग करना होता है जैसे फूल हम बोले वो, वो उस फूल को तोड़ लाओ जो सबसे बड़ा है एकदम लाल रंग का है जिस पर तितली बैठी है इस तरह से हम उसको अन्य फूलों से अलग कर देते हैं कि फूल को लाना है यह विशेषण कहा जाता है जब हम उसके विशेषणों का वर्णन करते हैं तब हम उस विशिष्ट वस्तु के बारे में पिन पॉइंट कर देते हैं कि इस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं बाकी की अलग कर दो लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर को किसी और वस्तु से अलग करना ना तो संभव है ना आवश्यक क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं वो तो एक ही है जैसे जहाज में कहें कप्तान साहब को ये चीज़ देना है मतलब वो कप्तान तो एक ही है क्योंकि वहाँ पर दो चार दस कप्तान हो ही नहीं सकते ऐसे ही परमेश्वर एक ही है इसलिए उसके विशेषणों का यहाँ वर्णन नहीं है यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन है विशेषण और लक्षण में क्या फ़र्क है कि विशेषण उसे सजातीय वस्तुओं से अलग कर देते हैं और लक्षण उसे उन समस्त संसार या ब्रह्मांड या से अलग कर देते वो उस सब में उसकी विशेषता बतलाते हैं अब हमको वहाँ पर किसी चीज़ से अलग नहीं करना है उसको वरन उसको पहचानना है हमको अलग नहीं करना है वरन उसको पहचानना है उसको बोध पाना है वरन संसार में हमारा मन बाव्य दिशा में फैला हुआ है हमें सतत संसार के बारे में ध्यान रहता है हमारा हिसाब किताब दुकान मकान घर परिवार धन दौलत रुपये पैसे इज्जत इन सब में हमारा ध्यान जाता है उन सबसे हटा के जब उसको अंतरवर्ती करना होता है तब हम सोचें कि हम क्या खोजें एक दिशाहीनता हमारे दिमाग में होती है एक सामान्य व्यक्ति को जब हम कहें परमेश्वर के बारे में तो एक दिशाहीनता महसूस होती है। कुछ लोगों को दिशाहीनता अज्ञान की वजह से नहीं महसूस होती वो समझते भगवान बैठा है स्वर्ग में वो मंदिर में उसका प्रतिनिधि मूर्ति है इस तरह से हम वो सोचते हैं लेकिन जब हमारा विचार परिपक्व हो, हो जाता हमारी दृष्टि परिपक्व हो होने लगती है तब हमको मन में जो तात्विक प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं कि तात्विक रूप से परमेश्वर क्या है क्या वे मंदिर में ही है तो क्या मंदिर के बाहर वो कुछ भी नहीं है क्या हम कुछ बाहर पाप करें तो मंदिर के अंदर उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा ऐसे प्रश्न किशोरावस्था में भी मन में शुरू हो जाता है अगर वो विचारशील मनुष्य है या पूर्वजन्म के संस्कार हैं उसके पास तो ये विचार उसके मन में बचपन में या किशोर अवस्था में शुरू हो जाता है लेकिन जब उसको उन प्रश्नों के पीछे सततता निरंतरता से वो अनुसंधान करने के लिए पीछे पड़ जाता है कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर तो चाहिए कि परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है क्या वो किसी दूरस्थ स्थान पर बैठा है या क्या वो मंदिर में छिपा है या क्या सब लोगों के भगवान अलग अलग होते हैं क्या दूसरे धर्मों के ईश्वर अलग होते हैं तब परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती जाती है जिसे तैसे तैसे हमको समझ में आता जाता है कि ऐसा नहीं है सत्य ये है कि इस ब्रह्मांड का स्वामी एक ही है वो रचनाकार एक ही है सबका मालिक एक ही है सबका दुकान जो हमको लगी हुई है वो सारी भिन्न भिन्न दुकानें दिखती हैं हमको भिन्न भिन्न धर्मों की लेकिन उन सबका मालिक एक ही है उसकी ही सब शाखाएं हैं और वही एकमात्र अंतिम सत्य है अगर हम प्रतिबद्धता से सत्य की खोज करें तो वो समस्त लोगों की खोज वहीं पर जाकर समाप्त होती है क्योंकि वो खोज हम अगर बायसड ढोके करते हैं यानी कि हम पूर्वाग्रह से अगर उस सत्य की खोज करते हैं तो हम अर्ध सत्य पर रुक जाते हैं, हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते सत्य पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्धता और दिमाग का खुलापन आवश्यक है जब तक मन के अंदर दिमाग हमारा एक विशिष्ट दिशा में ही सोच सकता है हृदय के अंदर प्रेम की कमी है जिस हृदय में सरलता की कमी है जिसका हृदय में पूर्वाग्रह बैठे हैं वहाँ पर परमेश्वर का प्रतिबिंब संभव नहीं है तो यही बात ऋषि ब्रह्मानंदवल्ली में कहते हैं कि परमेश्वर के लक्षणों का यहाँ पर निर्धारण किया गया उसके विशेषणों का नहीं हम ऐसा कोई विशेषण वहाँ नहीं है कि वो उसके पास बंसी है या उसके पास त्रिशूल है या उसके पास मुकुट है वरन वो इन सबके पीछे पंच तत्वों से परे है इन पंचभूत जो हमको संसार बनाने के लिए उसने बनाया है उससे वो परे है वो हमारे पंच कोश हैं हमारे शरीर में अन्नमय कोश है प्राणमय कोष है मनोमय कोष है विज्ञानमय कोष है और अंत में आनंदमय कोष है पर इन पांचों कोशों से वो पंच कोशों से परे हैं उन सब से विलक्षण है वो उन सबका रचयिता है और उन सब कोशों के अंदर वो स्थित है ये बात ब्रह्मानंदवल्ली में ऋषि कहते हैं वही बताते हैं कि ये संसार के अंदर परमेश्वर को खोजने के लिए हमें सबसे पहले अंतर्वर्ती होना पड़ेगा इंट्रोवर्ट होना ज़रूरी है और उस अंतर्वर्ती होने के लिए इंट्रोवर्ट होने के लिए वो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आगे आने वाले हमारे ब्रह्मानंद वली में डायरेक्टिव्स देते हैं हमको दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे हम उसमें अं, अंतर्वर्ती हो सकते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मानंदवली शुरू होती है ब्रह्मविद आपनौती परम यानी ब्रह्म को जानने वाला सर्वोच्च को प्राप्त कर लेता है परम यानी सर्वोच्च और वो सर्वोच्च भी वही है जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम यानी उसे जानने वाला उसे ही पा लेता है जो जान लेता है वो पा लेता है और जो पा लेता है वो हो जाता है यानी जो रास्ता अगर गंगा जी समुद्र का रास्ता जान लेती है तो उसको समुद्र को पा लेती है और अगर उस समुद्र को पा लेती है तो स्वयं समुद्र हो जाती है उसके बाद में उसका अपना गंगा का परिचय समाप्त हो जाता है वो अब गंगा नहीं रह जाती नर्मदा जी नर्मदा नहीं रह जाती वरण वो समुद्र हो जाती है इसलिए जैसे तुलसीदास जी कहते थे कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ही जाए सोई जानत जेह देहि जनाई और वही जान पाता है जिसको परमेश्वर का अनुग्रह है परमेश्वर के अनुग्रह से ही वो जान पाता है है जिसको वो जानना चाहता है जो जिसको वो अपना स्वरूप दिखाना चाहता है जिसके प्रति वो अपना स्वरूप उजागर कर देता है अनुग्रह कर देता है बस वही उसको जान पाता है और उसको जानते से ही तुम्हारा और उसका भेद मिट जाता है उसको जानना उसका दर्शन करना यानी उसमें और मुझमें अभेद हो जाता है वो और मैं एक हो जाते हैं वो सर वो परम सत्य है और मैं परम सत्य में विलीन होते ही उसे जानते ही उसमें विलीन हो जाता हूँ और विलीन होते ही मैं भी वही परम सत्य हो जाता हूँ ये ऋषिवाणी है इसमें तीन तरह से परमेश्वर को अनंत कहा गया सत्यम ज्ञानम सत्यम ब्रह्म यानी वो सत्य है ज्ञानम ब्रह्म यानी वो ज्ञान स्वरूप है और अनंतम ब्रह्म वो अनंत है अब इन तीन चीज़ों की हमने व्याख्या पिछली बार थोड़ी सी समझी थी अंतंत में वो सत्य यानी वो जैसा वो ऋषि बतलाते हैं जैसा अंतरात्मा से हमको उसका अनुभव होता है उससे वो तिल भर भी दर्दर नहीं होता क्योंकि वो स्थिर है स्थिर से मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जिसमें उसके वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता जो परिवर्तन हमको दिखाए संसार में देते हैं वो उसकी रचना में है उसके क्रिएशन में है लेकिन उसमें अपने आप के वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं देता इसलिए जैसे गुरुदेव कहते थे कि वो संसार में भी है और संसार से परे भी है यानी वो विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है विश्व से परे भी है जो विश्व से परे उसका स्वरूप है वो उसका तात्विक स्वरूप है जो वैश्विक स्वरूप है वो उसका अपना प्रकट स्वरूप है यानी संसार में इस कुर्सी टेबल से लेके मकान और जितने जीव जंतु हैं इन सबके रूप में वही प्रखर है उसके सिवा और कोई नहीं है वो अकेला ही है जो ये सब रूपों में है और वो अकेला ही है वो जो इन सब रूपों का रचयिता है और वो अकेला ही है जो इन सब रूपों में छिपा है और इनसे परे भी है तो वही है इन रूपों में भी वही है इनसे परे भी वही है इसलिए वो कहते हैं कि वो सत्य स्वरूप है यानी उसको हमारी खोज कोई सी भी खोज सत्य की तरफ जब जाती है और प्रतिबद्धता से सत्य को खोजती है तो वह हमारी खोज वहीं पर अंत होती है हम अगर ईमानदारी से सोचें कि नहीं हम सत्य से कम किसी और चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे तो हमारी समस्त खोज उस आत्म चेतना पर जाकर समाप्त होती है जिसे हम फिर नाम कुछ भी रख दें लेकिन नाम रूप से वो परे है किसी भी नाम रूप से परे अब तक शिक्षावल्ली में हमको सोपाधिक ब्रह्म के बारे में बताया सोपाधिक का मतलब होता है जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं उसकी उपाधि देते हैं कि वो सबसे बड़ा है सबसे अंतर्वर्ती है वो इस रूप में है उस रूप में है लेकिन यहाँ पर अब हम ब्रह्मानंद वली में उसको सर्वाधि विशेषण से परे उससे रहित उस ब्रह्म की अब बात करते हैं ना हम उससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं जब वो समस्त उपाधियों से परे उसका अनुभव हमको होता है क्योंकि जब तक उपाधियों के साथ अनुभव होगा तब तक हम सापेक्षिक ब्रह्म को ही समझ पाएंगे निरपेक्ष ब्रह्म को हमने नहीं समझ पाते तो निरपेक्ष ब्रह्म वो है जो समस्त उपाधियों से परे है और चूँकि वो समस्त उपाधियों से परे है इसलिए अब वो बौध का विषय है इसलिए हम उसको कहते हैं ज्ञानम ब्रह्म वो ज्ञान का विषय है हम ज्ञान का विषय भी नहीं कह सकते उसको वरण कह सकते वो ज्ञान रूप है वो ज्ञान है यानी वो ज्ञान का विषय भी नहीं है ये कुर्सी भी ज्ञान का विषय है लेकिन वो जो ज्ञान है वो ब्रह्म है हम धीरे धीरे अंतरयात्रा की ओर बढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए तीसरी बात वो कहते हैं वो अनंतम ब्रह्म वो ब्रह्म अनंत है अब अनंतता जैसे हमने समझने का पिछली बार थोड़ा सा प्रयास किया था कि अनंतता तीन तरह से होती है एक हमारी होती है देश देशगत अनंतता यानी स्पेशल इन्फिनिटी यानि जो अंतरिक्ष में अनंत है दूसरी होती है काल विशिष्ट अनंतता यानी जो समय में अनंत है और तीसरी है वस्तुगत अनंतता जो उसकी विशिष्टता वस्तुओं से विलक्षण है अब यहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों को संक्षेपण समझते हैं आकाश है वो भी देशगत अनंत है यानी उसका जो विस्तार है अब आकाश का विस्तार है वो अनंत है अब यहाँ अनंतता तीन तरह की देशगत अनंतता आकाश भी देशगत अनंत है उसका विस्तार अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए वो देशगत अनंत है लेकिन वो कालगत अनंत नहीं है यानी समय में वो अनंत नहीं है और वो वस्तुओं में भी अनंत नहीं है अब क्या होती है देशगत अनंतता जब उसकी सीमाएं ना दिखाई दे तो वो देशगत अनंतता है कालगत अनंतता वो है जब उसकी ओरिजिन यानि उसका जन्म और उसकी मृत्यु दोनों ना हो तो वो कालगत अनंतता कहलाती है लेकिन ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि यह परमात्मा का कार्य है है ना? रचना है कार्य रचना तो ये परमात्मा का कार्य है इसलिए ये कालगत अनंत नहीं है अंतरिक्ष पूरा हमारा देशगत तो अनंत है लेकिन कालगत अनंत नहीं है उसकी ओरिजिन है क्योंकि ये कभी बना था और ये कभी समाप्त भी हो जाएगा हमारे जीवन काल की तुलना में वो उसका जीवन काल बहुत बड़ा है लेकिन बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कुल मिला जन्मा है क्रिएशन है रचना है इसलिए समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो रचित है वो सीमित है उसकी आयु सीमित है इसलिए इस ब्रह्मांड की जो अंतरिक्ष है उसकी आयु भी सीमित है वो रचित है ये बात विज्ञान को अब पिछले सौ वर्षों में धीरे धीरे समझ में आई है आइंस्टीन के समय तक भी ये माना जाता था कि ये ब्रह्मांड स्थिर है जो जैसा है वैसा है अनंतकाल से ऐसा ही है और अनंतकाल तक ऐसे रहेगा लेकिन उसके बाद एक हबल नाम के वैज्ञानिक आए उन्होंने अंतरिक्ष का दूरबीन से अध्ययन किया अभी हम लोगों ने नाम सुना होगा कलर डॉफलर का एक टेस्ट होती है कलर डॉफलर जो हमारे पैरों के अंदर रक्त प्रवाह हो रहा है हमारी यहाँ पर गले की नलियों में रक्त प्रवाह हो रहा उसकी जांच होती है वो क्या जांच करती है कि जहाँ पर हमने उसका ट्रांसड्यूजर यानी सेंसर लगाया तो हमको बताता है कि रक्त इससे दूर जा रहा है या पास आ रहा है ये भी बता देता है वो और ये भी बता देता है कि रक्त का प्रवाह कितना प्रबल है ये किस बात पर आधारित है एक डॉपलर इफ़ेक्ट पर आधारित है अब इस चीज़ को यहाँ समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम संसार की अंतरिक्ष की कालगत अनंतता के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो कालगत अनंत है तो विज्ञान ने तय किया कि कालगत अनंत नहीं है जो ऋषि पहले ही कह गए थे कि कालगत अनंत नहीं है मात्र देशगत अनंत है न स्पेस में तो अनंत है अंतरिक्ष लेकिन समय में वो सीमित है तो ये बात कैसे सिद्ध हुई कि हवल नाम के वैज्ञानिक थे ये बात है करीब 1900 19 से उन्नीस के बीच जब उन्होंने अध्ययन किया तो ये पाया कि जितनी आकाशगंगाएं हैं पहले तो 8-10 दिख रही थी कैसा आठ दस आकाश गंगाएँ आज का विज्ञान जानता है कि आकाशगंगाएं गंगाएँ मिलियंस ट्रिलियंस और बिलियन्स में मैंने जिनकी हम सामान्य भाषा में कहें कि अगणित हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते तो हमारी जो आकाशगंगा गंगा हैं जिसके हम एक कोने में एक छोटे से सितारे के रूप में हमारा सूर्य छिपा हुआ है, और जिसके आसपास हम चक्कर लगा रहे हैं इसकी पूरे विश्व में एक धूल के कण की जितनी कीमत है उतनी भी कीमत नहीं है इस संसार की इस आकाशगंगाओं के बीच में अनंत आकाशगंगाएं हैं आकाश, है। आकाश का विस्तार ऐसा होता है कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रकाश को पहुँचने में हजारों बरस लगते हैं हजारों बरस में एक कोने का प्रकाश उस आकाश गंगा के दूसरे कोने में पहुंचता है जबकि वो एक सेकंड में प्रकाश तीन लाख किलोमीटर चलता है तो एक डॉपलर इफेक्ट डॉपलर नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि किसी भी तरंग का तरंग देर दे होता है वो अगर कोई चीज़ चल रही हो तो बदल जाता है जैसे कि रेल की सीटी बची और रेल आपके तरफ आ रही है तो आपको उसकी हाई फ्रिक्वेंसी ना तीखी सुनाई देगी रेल वही सिटी अगर वो आगे निकल जाती है रेल और हमसे दूर जाने लगती है तो हमको वो सिटी थोड़ी बहुत सुनाई सुनाई देना यानी उसकी आवाज़ मोटी हो जाएगी उसका तीखापन कम हो जाएगा जैसे महिलाओं की आवाज़ बारीक होती है पुरुषों की मोटी होती है तो उस आवाज़ के अंदर एक फ्रिक्वेंसी होती है एक फ्रिक्वेंसी जब कम फ्रिक्वेंसी की चीज़ होती है तो बारीक सुनाई देती है और जब वो तेज़ फ्रिक्वेंसी की होती है जब वो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है तो हमको मोटे सुनाई देती है तो इस तरह से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है या पास आ रही है और अगर दूर जा रही है तो किस गति से जा रही है तो ये हम मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं इस बात को झट लगा लेते हैं ट्रांसमिट अस्पताल हाँ वो लड़ीज़ व्यसल में इस दिशा में जा रहा है दूर जा रहा है क्योंकि उसमें जो हम तरंग भेजते हैं और लौट के आती है तो उसकी तरंग दर्द फ्रीक्वेंसी बदल जाती उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो हम कहते हैं हमारे पास आ रही है वो चीज़ फ्रीक्वेंसी घटती है तो हम बताते हैं वो चीज़ हमसे दूर जा रही है तो ऐसा उन्होंने दूरबीन से देखा और उन्होंने जो तारे देखे उनको मालूम है कि विशिष्ट किस्म के तारों के अंदर इस प्रकार का इस स्पेक्ट्रम बनता है जैसे एक प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से पास करें तो उसके टुकड़े हो जाते हैं जिसको हम बेंजानीह पिनाला करके बचपन में याद करते हैं बैंगनी, जामुनी नीला, हरा, पीला, नारंगी लाल अंग्रेजी में विपद्यू बोलते हैं वायलट इन ब्लू। तो उस स्पेक्ट्रम को हर प्रकाश की किरण को उस स्पेक्ट्रम में बांटा जा सकता है यानी उस इस्पेक्ट्रम या ना एक प्रकार से इंद्रधनुष में बांटा जा सकता है कलर तो वो देखकर हम बता सकते हैं किस पदार्थ से होके गुज़र रही है क्योंकि ये उसका एक विशिष्ट गुण है एक पदार्थ का जैसे कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को गर्म किया और उसमें से किरणें निकाली तो उसका स्पेक्ट्रम अलग बनेगा अगर हम वहाँ पर सोडियम है और उसकी वेपर्स हैं तो उसका स्पेक्ट्रम अलग बनेगा अगर लोहे में से निकल रही है प्रकाश की किरणें तो उसका स्पेक्ट्रम अलग बनेगा और स्पेक्ट्रम को देख के हम कह सकते हैं कि ये किस चीज़ से गुजर रही तो हमको मालूम है कि इस प्रकार की जो तारे हैं उनमें से क्या क्या पदार्थ है उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा लेकिन जब हम उनको देखा तो मालूम पड़ा कि डॉपलर इफेक्ट से उसकी जब तुलना की तो मालूम पड़ा कि ये रेड शिफ्ट हो रही है यानी कि उनकी तरंग दर्द बढ़ रही है फ्रीकुन्सी घट रही है तरंग दर्द बढ़ रही है इसका मतलब वो हमसे दूर जा रही हैं उन्होंने जब ये नया पब्लिश किया पेपर तो लोगों ने क्या समझा कि भाई ठीक है अगर सैकड़ों आकाशगंगाएं हैं आकाश में तो कुछ दूर जा रही होंगी तो कुछ पास आ रही होंगी ऐसा भी तो हो सकता कुछ आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं तो कुछ पास आ रही होंगी अब उन्होंने बरसों तक अध्ययन किया और आकाशगंगाएं देखी सैकड़ों आकाशगंगाओं आकाश के नक्शे बनाए सैकड़ों की फ्रिक्वेंसियाँ चेक करी फिर उन्होंने एक आश्चर्यजनक पेपर पब्लिश करा हवल कि भैया सारी आकाश हमसे दूर जा रही हैं तो क्या हम संसार के ब्रह्मांड के केंद्र में है? सारी हैं सारी आकाशगंगाएं हमसे दूर निकलती जा रही हैं तो वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कि सारी आकाशगंगाएं कैसे दूर जा रही है अरे हम तो एक छोटे से पिद्दे से हैं कोने में बैठे हुए हैं एक आकाशगंगा के और सारी आकाश सारी आकाश हमसे दूर कैसे जा रही हैं तब फिर और गहन वैज्ञानिक शोध जिनके बारे में यहाँ पर बात करना हमारे लिए न तो संभव है और न मैं इतना सक्षम हूँ कि वैज्ञानिक शोधों के बारे में ज़्यादा बात कर सकूँ लेकिन जो नतीजे आए वो ये थे कि समस्त आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं यानी किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठ जाओ तो समस्त आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं जितने मिल्कि वे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड फैल रहा है एक गुब्बारा लो उसके ऊपर दस बिंदु बना दो और गुब्बारे को फुगाओ तो सारे बिंदु एक दूसरे से दूर जाएंगे किसी बिंदु पर कोई बैठा देखेगा कि ये तो सब बिंदु मुझसे दूर जा रहे हैं तो किसी भी बिंदु पर बैठो तो सबको ऐसा लगेगा कि ये सब बिंदु मेरे से दूर जा रहे हैं इस तरह से ये तभी संभव है कि समस्त आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है ये कथन तभी संभव है जबकि ये ब्रह्मांड फैल रहा है अब अगर ये फैल रहा है तो उन्होंने गति निकाली कि दूरियाँ इतनी हैं आकाश की वो भी गणित लगाया और इस गति से फैल रहा है तो वो कौन सा समय था कि जब ये सबस्त आकाश गंगा एक बिंदु पर थी अब उसका उल्टी रील चलाओ अपन अगर अगर अपन कहें कि आज ये आदमी यहां पर खड़ा है और इस गति से बाहर जा रहा है तो गणित लगा सकते हैं कि फिर यहां से कब चला होगा इस तरीके से गणित लगाया तो इन्होंने ब्रह्मांड की आयु पता लगा वैज्ञानिकों ने कि किस समय बिग बैंग नाम का एक विस्फोट हुआ था एक विज्ञानी फ्राइडमैन थे उन्होंने ये मॉडल दिया कि बिग बैंग नाम का एक घटना हुई थी जिस घटना को सिंगुलरिटी ने अंजाम दिया था यानी कि उस समय एक बिंदु स्वरूप में ब्रह्मांड था जिसका नाम उन्होंने रखा सिंगुलरिटी उस बिंदु से ये समस्त ब्रह्मांड विस्फोट के रूप में बाहर निकला और उस विस्फोट का अब तक भी इफेक्ट है वो अंतरिक्ष आज भी बाहर चला जा रहा है तब ये अवधारणा जो न्यूटन के समय से लेके आइंस्टीन के समय तक भी जिंदा थी कि ये ब्रह्मांड स्टेबल है स्टेशनरी जो है जैसा वैसा ही है वो ध्वस्त हो गई और ये धारणा स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और उन्नीस में समस्त क्राइस्ट लोग सारे क्रिश्चियन चर्च एक साथ उमड़ पड़े कि हम इस अवधारणा को मान्यता देते हैं क्योंकि बाइबल में जो लिखा है कि ब्रह्मांड का ईश्वर ने जन्म दिया वो बात इससे सिद्ध होती है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को जन्म दिया कई सालों तक वैज्ञानिक इसको स्वीकार करने से हिचकिचाते रहे कि यहाँ पर अब हमको ईश्वर का अस्तित्व तो स्वीकार करना पड़ेगा जबकि हमारे विज्ञान में हमको ईश्वर ईश्वर नहीं मानते नथिंग लेकिन अब हमको शायद ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा इस डर से वर्षों तक कई वैज्ञानिक चुप रहे इस विषय में न तो उन्होंने शोध किया न इसको स्वीकार किया न अस्वीकार करना संभव नहीं था क्योंकि अस्वीकार करने के तर्क कहां से लाओगे जो बात इतनी तर्क सम्मत तो वो फ्रीडमैन ने दो तीन तरह के मॉडल दिए कि कभी ये तो विस्फोट से बना या ऐसा ही था लेकिन अंततः समस्त गणितय संगणनाएं अंतरूप से एक ही बात पर टिकी कि ये कभी एक बिंदु स्वरूप था और वो विस्फोट के बाद बना उसका नाम उन्होंने रखा बिग बैंग यहाँ पर भी हम कहते हैं परमेश्वर ने हिरण्य गर्भ बनाया जो सोने का अंडा था और उस सोने के अंडे से समस्त ब्रह्मांड का उदय हुआ हम भी कहते हैं कि अंतरिक्ष कालगत अनंत नहीं है ये बात इस तैतृय उपनिषद में जो लिखी है वो बात हवल नाम के साइंटिस्ट ने सिद्ध करी करीब सौ बरस पहले उसके पहले हम कहते थे अंतरिक्ष विज्ञान कहता था कि अंतरिक्ष जैसा है वैसा है और आध्यात्म कहता था कि नहीं नहीं अंतरिक्ष तो बना है या केवल को मेत्रे के संवाद में भी ये बात उभर कर सामने आई थी कभी हम निश्चित उस पर बात करेंगे वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही रोचक प्रसंग है जब याज्ञोल को मैत्री का संवाद हुआ था फिर तो ये हमारा कालगत अनंतता की बात है कि अंतरिक्ष कालगत अनंत नहीं है अब तीसरी चीज वस्तुगत अनंतता वस्तुगत अनंतता किसको बोलते हैं तीन तरह से अनंतता हमारे तर्क में दी हुई है कालगत देशगत और वस्तुगत तो वस्तुगत आनंदता तीसरी क्या है कि जब हम किसी एक वस्तु को देखते हैं तो हमको उसकी सीमाएं दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान दूसरी वस्तु पर जाता है तो पहली वस्तु की सीमा समाप्त हो जाती है ये अपन ने विज्ञान भैरव में भी पढ़ा था हमने ये बात शिव सूत्र में भी पढ़ी थी कि जब हम किसी एक वस्तु पर ध्यान करते हैं तो हम उसकी रचना करते हैं जब हम उस वस्तु पर ध्यान लगातार करते हैं तो हम उसका पोषण करते हैं लेकिन जब हम उस पर से ध्यान हटा लेते हैं तो हम उस चीज़ का संवार करते हैं इस तरह हम छोटी सी शिवत होता सदा व्यक्त करते रहते हैं तो फिर एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु पर ध्यान जाए और उस वस्तु का नाश हो सके पहली वाली वस्तु समाप्त हो गई मैंने रामलाल पर ध्यान किया अब मैं श्यामलाल से बात करने लगा तो रामलाल मेरे चेतना से नष्ट हो गया इस वक्त अब मेरा ध्यान श्यामलाल पर है इस तरह से रामलाल भी वस्तुगत अनंत नहीं है श्यामलाल भी वस्तुगत अनंत नहीं है दोनों अपने अपने वस्तुओं में सीमित है रामलाल रामलाल तक सीमित है श्यामलाल श्यामलाल तक सीमित है तो क्या कुछ ऐसा है जो वस्तुगत अनंत न हो तो ऋषि कहते हैं वो ब्रह्म ही है जो वस्तुगत अनंत नहीं है क्योंकि कुर्सी को भी देखो तो तात्विक रूप से ब्रह्म है दूसरी कुर्सी को देखो तो तात्विक रूप से ब्रह्म है रामलाल भी तात्विक रूप से ब्रह्म है और श्यामलाल भी तात्विक रूप से ब्रह्म है अगर उसको प्रतिबद्धता से उसके सत्य को खोजो तो रामलाल भी ब्रह्म है और श्यामलाल भी ब्रह्म है इस तरह से उस ब्रह्म से ध्यान हटाना संभव ही नहीं है विज्ञान भैरव में आया था कि तुम अपने ध्यान को भटकने दो जाने दो कहाँ जाता है ब्रह्म के बाहर जाके बताए तो माने शिव के बाहर जाके बताए तो माने कि हाँ तू बाहर जा सकता है मन को खुला छोड़ दो अच्छा तू जा किसी भी चीज़ पे अटक जा जाके जिसमें मन लगे वहाँ जा अगर तुझमें हिम्मत हो तो ब्रह्म के बाहर जाके बता दो या वहाँ पर शिव नाम लिया था शिव के बाहर जाके बता दो क्योंकि शिव के बाहर ब्रह्म को जाना संभव ही नहीं है वो जहाँ जाएगा वो पहले ही ब्रह्मा खड़ा हुआ है तेज से तेज दौड़ने वाले से तेज वो वहीं पर खड़ा हो जाता है वो वो बिना पैर के सब तेज से तेज दौड़ने वाले से तेज दौड़ता है वो इसलिए वो ब्रह्म से बाहर दिमाग को ले जाना संभव नहीं है मन को ले जाना संभव नहीं है इसलिए अब वो वस्तुगत अनंत है क्योंकि हम किसी भी वस्तु पर ध्यान करें किसी का जन्म हो किसी वस्तु का मरण हो किसी व्यक्ति का जन्म हो किसी व्यक्ति का मरण हो किस पर ध्यान जाए किस पर से ध्यान हटे लेकिन ब्रह्म पर से ध्यान नहीं हट सकते क्योंकि ध्यान स्वयं भी ब्रह्म है और जिस पर ध्यान किया जाए वो वस्तु भी ब्रह्म है अब तीन तरह से ब्रह्म की अनंतता सिद्ध होती है वो चूँकि इस कालगत ब्रह्मस देशगत अनंत अंतरिक्ष का जन्मदाता है इसलिए उसकी देशगत अनंतता स्वयं सिद्ध है जो समय को अंतरिक्ष को जन्म दे सकता है जो बिग बैंग के पहले से है या बिग बैंग जिसके कारण है या संसार का जन्म जिसके कारण है उसका जन्म कौन कर सकता है इसलिए वो कालगत भी अनंत है और वो वस्तुगत भी अनंत है क्योंकि समस्त संसार की वस्तुएं उसी का प्रतिनिधित्व करती हैं वो उसी का स्वरूप निर्धारित है परमेश्वर का ही रूप है जो संसार है इसलिए उस पर से ध्यान हटाना संभव नहीं है इसलिए वो तीन तरह से अनंत है देशगत अनंत है कालगत अनंत है और वो वस्तुगत अनंत है और इसके अलावा वो सत्य है क्योंकि प्रतिबद्धता से हर खोज वहीं पर पहुंचती है और वो ज्ञान रूप है इस तरह से यह हमारी अंतरयात्रा का प्रथम सोपान है प्रथम कदम है जब हम ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण का निर्धारण करते हैं हम यहाँ पर उसके विशेषण की बात नहीं कर रहे हैं उसके लक्षण की बात कर रहे हैं विशेषण तो, तो सजातीय वस्तुओं से अलग करता है उसको लेकिन लक्षण वो उसके अकेले के गुणों का वर्णन है अब हम इसके आगे बढ़ते हैं हमने ये देखा कि उसने किस तरह से पंच पंचमहाभूत बनाए किस तरह से शब्द स्पर्श रस रूप रस गंध बनाए किस तरह से उसने प्राणी बनाए और अब जो प्राणी बनाए उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो प्राणी बनाने के पहले जैसे बच्चे के जन्म के पहले स्तन में दूध आ जाता है उसकी दूध की व्यवस्था परमेश्वर पहले करता है हम कहीं आते हैं आने के पहले वो मकान बन जाता है जिसमें हम रहते हैं इस तरह से परमेश्वर ने सारी व्यवस्था उस आवश्यकता के पहले करके रखी ऋषि कहते हैं कि मनुष्य के पहले अन्न को बनाया अब यहाँ पर हमको एक इकोसिस्टम का इकोलॉजी का बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला जो पर्यावरण के बारे में जो मैसेज है कितना सुंदर एक संदेश है यहाँ पर कि हमारे आने के पहले अन्न बनाया इसलिए अन्न को क्या कहते हैं हमारा ज्येष्ठ कहता है कि वो हमारा बड़ा भाई है मनुष्य का बड़ा भाई अन्न है और हमको चूंकि हमसे बड़े का पूजन करना चाहिए इसलिए हम उसको कहते हैं अन्नम ब्रह्म लेकिन अन्नम ब्रह्म निरपेक्ष ब्रह्म की पूजन नहीं है अन्नम ब्रह्म इमीजिएट ब्रह्म की पूजन है अब यहाँ पर हम इसको समझ लें कैसे अगर मैं कहूं कि मेरा आसरा क्या है तो मैं कहूँगा ये कुर्सी तखत जिस पर मैं बैठा हूं ये मेरा आसरा है आप कहोगे ये कोई बात हुई ये तो खुद किसी और आश्रय पर बैठी है बिल्कुल सत्य है परम सत्य तो ये है कि आसरा खाली ब्रह्म है उस ब्रह्म के आश्रय पर अंतरिक्ष टिका है और उस अंतरिक्ष के आश्रय पर यह धरती टिकी है और इस धरती के आश्रय पर ये आश्रम टिका है और इस आश्रम के फर्श पर ये कुर्सी टिकी है और इस कुर्सी पर मैं टिका हूँ तो मैं इसके प्रति कुछ तो जवाबदार हूँ इस कुर्सी के प्रति कि इसने मुझे सहारा दे रखा है मैं इसकी अवमानना नहीं कर सकता कि ये कुर्सी ने मुझे सहारा दिया है क्योंकि कुर्सी ने सहारा दिया है तो कुर्सी मेरे लिए पूजनीय है क्योंकि इसने मुझे प्रतिष्ठा दी है जगह दी है बैठने के लिए स्पेस दी है और साथ में मुझे गिरने से रोका है एक बैठक दी है इसलिए मेरे लिए ये कुर्सी है क्या है मेरे लिए पूजनीय मेरी प्रतिष्ठा है लेकिन ये प्रतिष्ठा निरपेक्ष प्रतिष्ठा नहीं है ये सापेक्षिक प्रतिष्ठा है ना? मेरी इमीजिएट कंफर्ट तो इस कुर्सी के वजह से मेरा आनंद है इस वक्त बैठने का इस कुर्सी के कारण लेकिन कुर्सी अपने आप में स्वयं अंतिम आसरा नहीं है इसलिए आसरा अगर हम खोजें तो कि कुर्सी नहीं है वो आसरा तो ब्रह्म ही है उसको हम खोजते चले जाएंगे अनुसंधान करते चले जाएंगे तो वहीं पर पहुंचेंगे जो अंतिम आसरा हम कहेंगे कि तो धरती पर है तो धरती अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो धरती है धरती के नीचे शेषनाग बैठा और शेषनाग कहाँ बैठा हुआ वो विष्णु पर आश्रित हम कैसे भी कह सकते किधर से भी घूम फिर के पहुंचेंगे उस अंतिम सत्य पर ही बात करेंगे वो अंतिम सत्य ही है जो हमारा प्रतिष्ठा है इसलिए हम यहाँ पर अन्न को ब्रह्म कहते हैं क्योंकि वो हमारा अग्रज हमारा बड़ा भाई हमारा जेष्ठ है और यहाँ पर एक मैसेज है कि अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती क्योंकि अन्न से ही सर्वौषध कहते हैं कि यह सभी बीमारियों का इलाज क्यों है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है भूख अगर हम पेट न भर सकें तो ना हम कोई साधना कर सकते हैं न कोई संसार का कोई कार्य कर सकते हैं न हम प्रजनन कर सकते हैं न हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं न हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रयास कर सकते हैं इसलिए हम इसके प्रति कृतज्ञ होना जरूरी है अन्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जरूरी है इसलिए हम उस कृतज्ञता के लिए कहते हैं अन्नम ब्रह्म क्या अन्न ब्रह्म है और इस कृतज्ञता को व्यक्त करने के बाद अगर हम अन्न की उपासना करते हैं तुलसी कहते हैं वो समस्त अन्नों का स्वामी हो जाता है मतलब समस्त भौतिक संसाधनों का स्वामी हो जाता है अन्नम ब्रह्म की उपासना करने वाला समस्त सांसारिक भोगों को प्राप्त कर लेते लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये अन्नम ब्रह्मा स्वयं सापेक्षिक ब्रह्मा है इसके बाद ये अन्नम ब्रह्मा से हम अपना शरीर प्राप्त करते हैं समस्त जीव जंतु अन्न से अपना शरीर बनाते हैं उसको खाते हैं उसके बाद में इस धरती पर हम प्रतिष्ठित होते हैं इस धरती का आशरा लेते हैं और उसके बाद में इसी धरती में हम विलीन हो जाते हैं इसी धरती से हम शरीर ग्रहण करते हैं जैसे अन्न पहले शरीर ग्रहण करता है इस संसार से इस धरती से उसके बाद उस अन्न को हम लेते हैं है ना? इनडायरेक्टली हम भी तो धरती से ही ये शरीर प्राप्त कर रहे हैं वही पंच पंचमहाभूत हमारा शरीर बनाते हैं इसलिए इस शरीर का नाम क्या है अन्नमय शरीर जो शरीर हमारा है जो मांस का पिंड है जो रक्त का पिंड है जो इसमें अस्थि है जो मज्जाएँ हैं वो इस धरती से निकली हुई है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अन्नमय शरीर या अन्न रसमय पिंड इस तरह हमारा शरीर अन्न रसमय शरीर जो हमारा बाह्य कोश है इसके बाद इसके भीतर हमारा कोश अन्नमय शरीर के भीतर प्राणमय शरीर होता है उसके भीतर मनोमय शरीर होता है उसके भीतर विज्ञानमय और अंत में आनंदमय शरीर होता है और इन पांचों शरीरों से परे हमारी अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा होती जो हमारे हृदय अंतरिक्ष में अवकाश में है इसकी हम वहाँ पर अवधारणा करते हैं कि हमारे हृदय आकाश में वो हमारा इन सबका मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा इस समस्त शरीर का इस शरीर का गौरव शरीर की रौनक वो हमारे हृदय आकाश में छिपी हुई है इस तरह से सबसे पहले हमारा अन्नमय शरीर और उस अन्नमय शरीर के बारे में कहते हैं कि हम अन्न को खाते हैं और अन्न हमको खाता है अब ये देखो यहाँ पर एक चक्र पूरा होता है धरती से पहले बना अन्न।, अन्न ने को खाया हमने हमको खा गई धरती धरती से फिर पैदा हुआ अन्न हमने क्या खाया धरती धरती ने हमको खाया हमने अन्न खाया अन्न ने हमको खाया ये एक सर्किट है और ये ऑटो फीडबैक सर्किट है ये अपने आप चलने वाला है परमेश्वर ने हमको यहाँ धरती पर ला के छोड़ दिया कि कुछ लाख दो लाख दस लाख बीस लाख कुछ अरब वर्षों तक तुम इस संसार के अंदर चलते रहो और तुम्हारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत बना दिया सूर्य नारायण देवता को कि तुम यहाँ से ऊर्जा लो उसकी भी कुछ अरब वर्षों की आयु अभी और बची हुई है वहाँ से हम वो एनर्जी लेते हैं और ये धरती उस ऊर्जा से चलती है और इस सबके बीच में धरती अन्न अन्नमय शरीर फिर वो अन्नमय शरीर धरती में जाता है धरती से फिर अन्न आता है फिर अन्नमय शरीर आ जाता है फिर उससे फिर धरती में चला जाता है ये सर्किट के बीच में एक चीज़ है जो इन सबके और भीतर है और क्या है उस वहाँ तक पहुँचने के पहले हम पहले इंटरमीजिएटरी से होकर गुजरेंगे यानी पहले हम एक एक सोपान आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे अन्नमय शरीर के भी, भीतर प्राणमय शरीर है वो पांच प्राणों से बना है और उसकी प्रतिष्ठा ये धरती है ये पांच प्राण हमारे शरीर में वैसे ही भरे हैं जैसे एक मटके में वायु भरी है या एक पात्र में जल भरा है एक पात्र है जो एक जीव के आकार का है और उसमें जल भरेंगे तो जल भी उस जीव के आकार का हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि ये प्राणमय शरीर भी जीवाकार है या पुरुषाकार है या मनुष्य के आकार का है क्योंकि हमारे पूरे नक्श से लेके हमारे सिर पैर तक सब जगह फैला हुआ है प्राण इसलिए ये प्राणमय शरीर हमारे शरीर का अंतर्वर्ती हमारा कोष जो अन्नमय से भीतर है अब इस प्राणमय शरीर के भी सिर है जैसे कि हमारा सिर अन्नमय शरीर का सिर है ऐसा ही प्राणमय शरीर का इसके भीतर ही सिर है अब चूंकि हम उसको समझने के लिए कहते हैं कि जो प्राण वायु है वो हमारा सिर है वो जो हमारा व्यान है वो दक्षिण पक्ष है जो हमारा अपान है वो हमारा उत्तर पक्ष है इस तरह से हम उसको भी विभाजित कर सकते हैं कि ये पुरुषाकार है लेकिन ये पुरुषाकारता इस अन्नमय शरीर के कारण है क्योंकि हम उसमें जैसा हमारा शरीर वैसा हमारा प्राण क्योंकि इस अन्न में शरीर को वो पूरी तरह से भर देता है नक्षिक तक इसलिए वो हमारा जैसा शरीर वैसा उसके अंदर प्राण और वो प्राण पांच तरह से है जैसा कि हम जानते हैं और ये सबकी प्रतिष्ठा सबका आधार ये धरती इमीजिएट सपोर्ट जो है धरती आत्यंतिक सपोर्ट तो वही ब्रह्म है सबका अब इसके बाद हमारा ये जो प्राण है इसको हम एक और नाम दिया सर्वायुष्य जैसे अन्न में शरीर में अन्न का नाम क्या है सर्वौषध वो समस्त बीमारियों का इलाज है अन्न समस्त बीमारियों का इलाज है ऐसा ही प्राण समस्त प्राणियों की जान है समस्त प्राणियों का प्राण है और प्राण ही मनुष्य को जीवित रखे हुए है प्राण की उपासना करने वाला पूर्णायु प्राप्त करता है या जैसे उसको जितनी आयु उसके प्रारब्ध में है उस आयु तक जाता है और उसको अल्प मृत्यु अकाल मृत्यु इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन क्या हम ये तो हमारे सोचने की बात है कि हम जिस उपासना को कर रहे हैं क्या हमारी यही कामना है अगर हमारी कामना पूर्णायु की है तो हम उस प्राणमय शरीर की उपासना करें अगर हमारी आनंद भोगने की कामना है संसार की तो फिर हम अन्नम ब्रह्म की उपासना करें और प्राण वो हमारा अंतर्वर्तीय कोष अब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो अंतर्वर्ती कोष है प्राण ये हमारे अन्नमय शरीर की आत्मा है जैसे मैंने कहा कि मेरा सपोर्ट ये कुर्सी है मेरा आधार ये कुर्सी है इसलिए अन्नमय शरीर का प्राण प्राणमय शरीर यानी प्राणमय शरीर उस अन्नमय शरीर को सपोर्ट देता है अब हम कहें कि जैसे एक गुब्बारा है उसको गुब्बारा खुलाया तो उसको अंदर से सहारा किसने दिया उस वायु ने जो उसके अंदर घुस गई उस गुब्बारे के अंदर इसी तरह से हमारे भीतर जो प्राण घुस चुका है उसने ही हमारे अन्नमय शरीर को आज ऐसा रखा कि मैं खड़ा हूँ उसमें जो टोन है उसमें जो लचीलापन है उसमें जो कठोरता है वो प्राणमय शरीर के कारण है अन्यथा अन्नमय शरीर, प्राण निकलने के बाद हम जानते हैं कैसा हो जाता कैसा कठोर हो जाता है उसके लचीपन लचीलापन खत्म हो जाता है उस शरीर की रौनक समाप्त हो जाती इसलिए प्राणमय शरीर का गौरव अन्नमय शरीर का गौरव प्राण है क्योंकि प्राण है तो अन्नमय शरीर का गौरव है इसलिए हम कहते हैं कि अन्नमय शरीर की आत्मा प्राण है और ऐसे ही प्राणमय शरीर की आत्मा मनोमय कोष है यह उसका और अंतवर्ती कोष है क्योंकि उसको और अंदर से सपोर्ट दे रहा है अन्यथा वो सपोर्ट नहीं देगा या वो सहारा नहीं देगा तो प्राण चले जाएंगे ये जो मन है आपका वो तो समस्त इंद्रियों का स्वामी है यही इंद्र है हमारे शरीर के अंदर यही देवताओं का देवता है इंद्र यानी देवताओं का देवता यहाँ इंद्रिया हमारी देवता हैं और ये हमारा मन इंद्र है ये मन ही इस समस्त देवताओं का स्वामी है और ये मन ही अंदर से समस्त प्राण को प्राणित करता आपका मन हो कि आप जीने में कोई सार नहीं रह गया तो सुसाइड कर लेता आदमी कि मर जाओ क्योंकि प्राण अब सहारा नहीं पा सकते क्योंकि जब तक मन है तब तक प्राण है और जब तक प्राण है जब तक ये अन्नमय शरीर धरती से अलग है इसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इसकी एक व्यक्तिगत पहचान है जब प्राण है तब तक अन्नमय है और जब तक मनोमय है जब तक प्राण है क्योंकि उसके अंदर का और सहारा मन है और उस मन का सहारा विज्ञान है यानी बुद्धि है उस मन के भीतर बुद्धि है और उस बुद्धि के भीतर आनंद है यानी ये पांच कोष हैं जो अंतर अंतर अंतर्वर्ती अंतर कोष हैं और हर अंतरवर्ती कोष बाह्यवर्ती कोष का प्राण है या उसकी आत्मा है इस तरह मनुष्य छह तरह से आत्मवान है वो अन्नमय शरीर से आत्मवान है वो प्राणमय शरीर से आत्मवान है वो मनोमय शरीर से आत्मवान है वो विज्ञानमय शरीर से आत्मवान है और वो आनंदमय शरीर से आत्मवान है ये तो हो गए पाँच और वो चेतना से भी आत्मवान है इस तरह वो पांच तरह से आत्मवान है इसमें जो चार आत्मवानताएं हैं वो सापेक्षिक हैं और वो जो हमारी आत्मा है वो निरपेक्ष है क्योंकि बाकी के चार धीरे धीरे करके साथ छोड़ देंगे और उसके बीच में जो अंतरात्मा है वो हमारा वास्तविक परिचय है इसलिए अंतर यात्रा के सोपान हैं जो हमारे इस शरीर से लेके अंतर यात्रा करके हमको आत्मा तक ले जाते हैं इस तरह हम इस शरीर को जब समझेंगे तो हम इस शरीर के अंतर अंतर्वर्ती कोषों को भी समझ सकते हैं तो आज की बात हम यहीं अपनी समाप्त करते हैं समय भी पूरा हो गया <ff> गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सद्गुदेवी जय सखी सरकार की सर्क कर्ुणवता की जय ओम भद्रम कर्णे श्रण्याम देवा हा, भद्रम पश्येम्षीजत्रा स्थे रंगस्तुवाम सस्थनुभि विषे मही दिवु ओ सहना वह सहवीय कर्वा वहे तेजस्वीना पतितमस्तु मां विदिषा वहे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्ष हरिष्टनेस्ति नो बृहस्पतिरदा ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णमदचते पूर्णस्थर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शांति शांति